दोस्तों एक तरफ है समाज को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की दीवारों में बांटने वाली ताकतें और दूसरी तरफ है इतिहास के हमारे वो नायक जिन्होंने अपने कर्मों अपने प्रयासों से ये साबित किया कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है जी हाँ मशहूर शायर राहत इंदौरी की ये लाइने और हमारी साजी शहादत साजी विरासत से भरा पूरा इतिहास हमसे चीख चीख कर ये कह रहा है कि समाज को बांटने वालों की बातों में मत आओ अपनी दूषित और विशैली मानसिकता से ये समाज का हित नहीं अहित कर रहे हैं समाज की मूल समस्याओं से आपका और हमारा ध्यान हटाकर बेमतलब की बहसों में उलझाने का काम वही करेगा जिसका उससे कोई हित सद हो अंग्रेजों ने भी वही किया था और उनके टुकड़ों पर पलने वाले उनके वंशज आज भी समाज में हैं भले ही उनकी चमड़ी का रंग हमारे जैसा ही है लेकिन उनके दिमागों में वही और राज करो वाली मानसिकता अभी भी काम कर रही है सत्ता की मलाई काटने वाले इस बात को बखूबी समझते हैं लेकिन अज्ञानता के अंधेरे में भटक रही विशाल जनता जिस दिन इस बात को समझ जाएगी उस दिन समाज के लुटेरों को सबक जरूर सिखाएगी नमस्कार मेरा नाम है पवन और हमारे क्रांतिकारियों व नायिकाओं को याद करने के क्रम में आज बात फातिमा शेख की जी हाँ ऐसी महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका तो थी लेकिन उन्हें इस रूप में इतनी प्रमुखता के साथ याद नहीं किया जाता और ऐसा हो भी क्यों ना अलग अलग धर्मों और जातियों में समाज को बांटने का अभियान धीमा नहीं पड़ जाएगा पिछले महीने हमने काकोरी केस के शहीदों रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खा की शहादत के मौके पर उन्हें याद किया जिनकी दोस्ती एक मिसाल के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है और चंद पहले 3 जनवरी को ही हमने सावित्री बाई फुले को उनके जन्म दिन पर याद किया जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर समाज के हाशिए पर धकेल दिए गए दलितों और महिलाओं की शिक्षा का उठाया था और कई स्कूल खोले उनके इस काम में में कदम कदम से कदम मिलाकर चलने वालों में फातिमा शेह का नाम सबसे ऊपर है जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई बाई फुले ने दलितों और महिलाओं के लिए स्कूल और बलात्कार पीड़ित गर्भवती महिलाओं के लिए आश्रय स्थल खोला तो उनके घर वालों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया ऐसे में फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने फुले दंपति को अपने घर में शरण दी और अपने ही परिसर में एक स्कूल चलाने पर सहमति व्यक्त की और इस तरह सन 1848 में उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख के घर में लड़कियों और देश की जाति व्यवस्था में हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों के लिए देश का पहला स्कूल खोला गया जी हाँ साझी शहादत और साझी विरासत के ये दो उदाहरण पर्याप्त हैं ये समझने के लिए कि हर मुसलमान या हर हिंदू मात्र उस धर्म विशेष में पैदा होने से ही अच्छा या बुरा नहीं हो जाता बल्कि अच्छाई और बुराई की परिस्थितियाँ और उनके मानक भी हमारा समाज तय करता है जिसके दायरे में सभी धर्मो और जातियों के लोग आते हैं हम सभी सबसे पहले इंसान हैं और हम सबके अंदर एक ही तरह से दिल धड़कता है हम सभी समाज की समस्याओं से प्रभावित होते हैं भूख बेरोजगारी बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव समाज में व्याप्त अपराध और सरकारी तंत्र में नेताओं मंत्रियों और अधिकारियों की साठ गांठ से फलने फूलने वाला समाज के पोर पोर में समाया भ्रष्टाचार सभी को बराबर से प्रभावित करता है और ये बराबर से पड़ने वाला प्रभाव कहीं सभी को एकता के धागे में बांध न दे और समाज की तमाम बुराइयों की जड़ों को फेंक न दे। इसके लिए उनके बीच कुछ दीवारें खड़ी करनी जरूरी थी जिसका खमियाजा सांप्रदायिकता के जहर के रूप में हम और आप आज भुगत रहे हैं तो आज हमारी फातिमा ताई के जन्मदिन पर उनके बारे में पढ़िए इंटरनेट पर सर्च कीजिए लोगों से बातें कीजिए फातिमा शेख के योगदानों को बताइए और आपके आसपास आज भी न जाने कितने अशफाक उल्ला खान और न जाने कितनी फातिमा शेख समाज को बेहतरी की दिशा में ले जाने के लिए संघर्ष करती हुई मिल जाएंगी उन्हें तलाशिए और समाज के सामने लाइए। लेकिन ये करते समय इतना जरूर कीजिएगा की अपनी आँखों के किसी कोने में अगर हिंदू मुसलमान वाले जहर की खुमारी बची रह गयी हो तो उसे जरूर साफ कर लीजिएगा इन तमाम बातों पर ठंडे और सुलझे दिमाग से विचार जरूर कीजिएगा फातिमा शेख का 9 जनवरी 1831 को पुड़े के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और 9 अक्टूबर सन उन्नीस को उनहत्तर साल की उम्र में उनका निधन हुआ था तो सरकार रेडियो पर ऐसे ही कार्यक्रम देखने सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और हमारे बारे में अधिक जानने के लिए और इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट सहकार जरूर विजिट कीजिए तो फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को नमस्कार किससे क्रांतिकारियों के साफ और इंसानियत के सिपाही